आध्यात्मरामण कांड पंचम सर्ग दृष्ट् लक्ष्मणम उत्पाताति तृ्ट लक्ष्मण क्रुद्धो मद्बिहलि तेक्षण सुग्रीव प्राह दुर्भृत्त विस्मृत सी रघुतम बालीजे न तो वीर सबाणोद्य प्रतीक्षते लक्ष्मण जी को देखते ही वे अत्यंत भयभीत के समान उछल कर खड़े हो गए उनके नेत्र मद से विफल हो रहे थे उन्हें ऐसी दशा में देखकर श्री लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर कहा अरे दुशील तू रघुनाथ जी को भूल गया तू नहीं जानता जिस बाण के द्वारा वीरवर बाली मारा गया था वही आज तेरी प्रतीक्षा कर रहा है तमेंव बालिनो मार्ग गम्य मैं हृत हत्यंतरुपुत्परुम बदंत लक्ष्मण तदा उवाच हनुमान वीर कथम एवं प्रभाससेक राबे भक्त वाणराधिप मालूम होता है मेरे हास्य मार मारा जाकर तू भी बाली के मार्ग से ही जाना चाहता है लक्ष्मण जी को इस प्रकार अति कठोर भाषण करते देख वीरवर हनुमान जी बोले महाराज ऐसी बातें क्यों करते हैं येराज श्री रामचंद्र जी के आपसे भी अधिक भक्त हैं राम कार्यार्थ मनुषम जागरते न तो विस्मृत आगता परिता पश्य बानरा कोटिश प्रभु भगवान राम के कार्य के लिए ये रात दिन जागते रहते हैं ये उसे भूल नहीं गए हैं प्रभो देखिए ये करोड़ों बानर इसीलिए सब ओर से आ रहे हैं गमितंत चिरेण सीताया परिवार साध्यति सुग्रीव रामकार्यम अशेषत ये सब शीघ्र ही सीता जी की खोज के लिए जाएंगे और महाराज सुग्रीव रामचंद्र जी का सब कार्य भली प्रकार सिद्ध करेंगे सु हनुमत वाक्यम सौमित्र लज्जिभवत सुग्रीवप्यघ्यपादाद्य लक्ष्मण संपूजयत हनुमान जी के ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी लज्जित हो गए तदनंतर सुग्रीव ने अर्घ्य और पाद्य आदि से लक्ष्मण जी का भली प्रकार पूजन किया आलिंग्यह राम से दासोहम तेन रक्षिताम स्वते जसा लोकान् क्षणार्धे नई तथा उनसे गले मिलकर कहा श्रीमान मैं तो राम का दास हूँ उन्हीं ने मेरी रक्षा की है वे अपने तेज से आधे क्षण में ही संपूर्ण लोकों को जीत सकते हैं सहायमेवाहम वाणी सहित प्रभो अपि अग्रीव प्राह किंचिन्मोदि तमस्वहाणयादभा मैया गाद सुग्रीवराम तिषति कालदे एक अतिदुखा जानकी विरहा प्रभु तथेती रुझ्य लक्ष्मण न समन्वित सहितो राजा राम हे प्रभु मैं तो अपनी बानर सैनिक सेना के साथ केवल उनका सहायक मात्र हूँगा मुझसे भला उनका क्या कार्य सिद्ध होगा वे तो स्वयं ही सर्व समर्थ हैं तब लक्ष्मण जी ने भी सुग्रीव से कहा हे भाग मैंने भी प्रणय कोपववश आपसे जो कुछ अनुचित कहा है वह क्षमा करें भगवान राम वन में अकेले ही हैं और वे श्री जानकी जी के विरह से अति व्याकुल हैं अतः हम आज ही वहाँ चलेंगे तब बानर राज सुग्रीव हाँ ठीक है ऐसा कहकर लक्ष्मण जी के सहित रथ में चढ़े और वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी के पास चले भेरी मृदंगय बहुनि श्वेता नीलांगदाद्य हनुमत्धान राघवरी उस समय उनकी सवारी की अपूर्व शोभा थी भेरी और मृदंग आदि नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा बहुत से रीछ बानर श्वेत छत्र और चमर लिए उन्हें अत्यंत सुशोभित कर रहे थे इस प्रकार वानर राज सुग्रीव बड़े ठाट बाट से नील अंगद और हनुमान आदि मुख्य मुख्य वानरों के साथ श्री रघुनाथ जी के पास चले इति श्रीमद आध्यात्म राभा महेश्वर संवाद किस किन्धा पंचम सर्ग सठ सर्ग सीता जी की खोज वानरों का गुहा प्रवेश और स्वयं प्रभाचरित्र श्रीमहादेव उवाच दृष्टारसीन गुहाध्वार शिलातले वैलाजरम शापम जटा मौली विराजितं विशालयनम शात मितचारु मुखाबुज सीता पश्य मृगपापक्षिण रूरा सुत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्पत वेगा सुग्रीवलक्ष्मण रावस पादरग्रे प्रेतुर्भक्ति संयुत श्री महादेव जी बोले हे पार्वती मृगचरम और जटाजूट से सुशोभित विशालनयन सस्मित मनोहर मुखारविंद शांतमूर्ति श्याम शरीर भगवान राम को सीता जी की विरह व्यथा से संतप्त होकर मृग और पक्षियों के ओर निहारते हुए गुफा के द्वार पर एक शिलाखंड पर बैठे देख सुग्रीव और लक्ष्मण दूर से ही तुरंत रथ से उतर पड़े और अत्यंत भक्ति भाव से श्री रघुनाथ जी के चरणों में जा गिरे राम सुग्रीव सुग्रीवालिंग्य पृष्ठ नामय मंत्र के यथा न्याज पूजया मास धर्मवी धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को गले लगाकर उनकी कुशल पूछी तथा अपने पास बिठाकर उनका यथोचित सत्कार किया ततो ब्रविद्रभुश्रेष्ठ सुग्रीव भक्त नमृधि देव पश्य सामी वाणरा महाचमु तब सुग्रीव ने भक्तिवश अतिविनीत होकर श्री रघुनाथ जी से कहा भगवन देखिए वाणरों की यह महान सेना आ रही है कुलाचलाद सम्भूता मेरुमंदर संभा नाला दीप सरिश वासी न पर्वतोपम असंख्या समाज हरिय कामरूपिण सर्वे देवा सूता सर्वे युद्ध विशारधा प्रभो हिमालय आदि कुल पर्वतों पर उत्पन्न हुए सुमेरु और मंद्राचल के समान डीलडोल वाले भिन्न भिन्न द्वीप नदी तट और पर्वतों के ऊपर रहने वाले तथा पर्वत के समान अगणित विशाल काय वानर आ रहे हैं ये सभी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं ये इच्छा अनुसार रूप धारण कर कर सकते हैं और युद्ध करने में भी अति कुशल हैं। गजवलाह गजोपमाह अन्ने है प्रभो, प्रभो इनमें से किन्ही में एक किन्ही में दस और किन्ही में दस हजार हाथियों का बल है तथा किन्ही के बल का तो कोई परिमाण ही नहीं है केचें केचें अंजन कुटाभा के रक्तान्त वधना दीर्घ वाला तथा परे देखिए कोई कज्जल के समान काले हैं कोई सुवर्ण के समान सुनहरी है किन्ही का मुख रक्तवर्ण है और किन्ही के शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं शुद्ध स्फटिक संकाशाह के द्राक्ष गर्जनत परि तो झांति वाणरा युद्ध कोई शुद्ध स्फटिक मणि के समान दिखाई देते हैं और कोई राक्षस जैसे मालूम पड़ते हैं ये सभी वानर युद्ध के लिए अति उतावले हैं इसीलिए गरते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं तदाजाकरिण सर्वे फलमूलासना प्रभो ऋक्षाणिपो वीरो जाबवान्नाम बुद्धिमान एस मे मंत्रिण श्रेष्ठ कोटिभल्लुकृंदप हनुमेश हनुमाले सविक्षातो महासत्व पर वायुपुत्रोचते तेजस्वी मंत्री वरह नलो गवयो गवाक्षो ग शर्भोमेन्धव गजपनस बलिमुखो दधि मुख शुचस्ता चेसरी च महासिता हनुमत बली ए तेजथुपारा वा प्राधान्येन मयोदिता हे प्रभो ये सब आपकी आज्ञा का पालन करने वाले और फूल फल मूल आदि ही खाने वाले हैं इनके निर्वाह के लिए आप कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी ए रिक्थों के अधिपति जामवान बड़े ही वीर और बुद्धिमान हैं ये एक करोड़ भालुओं के युद्धपति हैं और मेरे मंत्रियों में अग्रगण्य हैं अपने महान बल और पराक्रम के लिए सर्वत्र विख्यात ये परम तेजस्वी पवन पुत्र हनुमान जी हैं ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और मेरे प्रमुख मंत्री हैं इनके अतिरिक्त हे राम जी नल नील गवय गवाक्ष गंधमादन सरभ मैदो गज पनस बलिमुख दधिमुख सुषेण तारा तथा हनुमान के पिता महाबली और परमधीर केसरी ये मेरे प्रधान प्रधान युद्धपति हैं So, मैंने आपको बता दिए महात्मा नो महावीर शक्रतुल्य एते प्रत्येक कोटि कोटिवानूथ ये सब बड़े महात्मा वीर और इंद्र के समान पराक्रमी हैं तथा इनमें से प्रत्येक करोड़ों बानरों के युद्ध का अधिपति है तवाज्ञाकरण सर्वे, सर्वे देवांश संभवास ए सुतः श्रीमान अंगदो नाम ये सभी आपके आज्ञाकारी और देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं ये बाली के पुत्र परम विख्यात श्रीमान अंगद जी हैं बालितुल्य तुल्य बलो वीरो राक्षसा बलांतक एते दर्ते ये भी बाली के समान ही बलवान और राक्षस दल का दलन करने वाले हैं इस प्रकार ये सब तथा और भी बहुत से वानर वीर आपके लिए प्राण निछावर करने को उद्यत हैं। योद्धार पर्वताग्रह निपुणा शत्रुघातरे आज्ञा पे रघुश्रेष्ठ सर्वे ते वसवर्ति ये पर्वत शिखर लेकर लड़ा करते हैं और शत्रु का नाश करने में बड़े कुशल हैं ये रघुश्रेष्ठ ये सब आपके अधीन हैं आप इन्हें इच्छानुसार आज्ञा दीजिए राम सुग्रीवमालिंग्य हर्ष पूर्णा श्रोचन प्राह सुग्रीव जानासी सर्व तम कार्य तब श्री रामचंद्र जी ने नेत्रों में आनंदाश्र भर कर सुग्रीव को हृदय लगा लिया और कहा सुग्रीव तुम मेरे कार्य की कठिनता के विषय में जानते ही हो